ष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव संबंधी अवशिष्ट बातें गुरु भाव की घनीभूत अवस्था को ही तंत्र में दिव्य भाव कहा गया है दिव्य भाव को प्राप्त किए हुए गुरुवर्ग किस तरह शिष्यों को दीक्षा देते हैं जगदम्बा की इच्छा से किसी के भीतर गुरु भाव के सहज अथवा दूसरे शब्दों में घनीभूत होने पर उस व्यक्ति का आचरण विहार व्यवहार तथा दूसरों के प्रति निर्हेतुक करुणा का विकास आदि सब कुछ मानव बुद्धि के अगम्य एक अद्भुत आकार धारण कर लेते हैं भारत के तंत्रकारों ने भी बारंबार यह बात कही है इस भाव के इस प्रकार के विकास को तंत्र में दिव्य भाव कहा गया है तथा यह भी कहा गया है कि इस दिव्य भाव से भावित पुरुष शास्त्र विहित नियमों के परे जाकर असाधारण रूप से दूसरों को शिक्षा दीक्षा दिया करते हैं किसी के प्रति करुणावश वे व्यक्ति इच्छा या स्पर्श मात्र से ही उस पुरुष के भीतर धर्म शक्ति को पूर्णतया जागृत कर तत्काल ही उसे समाधिस्थ कर सकते हैं अथवा आंशिक रूप से उस शक्ति को उनके भीतर जागृत कर जिससे इसी जन्म में उस शक्ति का पूर्णतया जागरण हो सके एवं यथार्थ धर्म लाभ के द्वारा साधक कृतार्थ बन सके यह भी कर सकते हैं तंत्र का कथन है कि गुरुभाव की सामान्य मात्र घनीभूत अवस्था में आचार्य शिष्य को शक्ति तथा उसकी विशेष घनीभूत अवस्था में संभवी दीक्षा देने में समर्थ होते हैं और साधारण गुरुओं के लिए ही शिष्य को मांत्री या आड़वी दीक्षा प्रदान करना तंत्र निर्धारित है शक्ति तथा साम्भवी दीक्षा के संबंध में रुद्रयामल षणन्वय महारत्न वायवी संहिता सारदा विश्वसार इत्यादि समस्त तंत्रों में यह एक ही बात कही गई है हम यहाँ पर वायवी संहिता के श्लोकों को उद्धृत कर रहे हैं सांभवी चैव चक्ति च मांत्री चैव शिवागमे दीक्षोपदिश्य त्रेधा शिवेदा परमात्म गुरुरालोकमात्रे स्पर्शा सामसणादी सद्य संा भवीक्षा सांभवी मता शाक्ति ज्ञानवतीदीक्षा शिष्य देहं प्रश्य गुरुना ज्ञान मगेण क्रिय त्ञान चक्षुषा मंत्री क्रियावती दीक्षा कुंभमंडलपूर्का अर्थात आगम शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी शक्ति तथा मांत्री इन तीनों प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है सांभवी दीक्षा में श्री गुरुदेव के दर्शन स्पर्शन या संभाषण प्रणाम आदि मात्र से ही तत्काल देव का ज्ञानोदय हो जाता है शक्ति दीक्षा में ज्ञान चक्षु गुरुदेव दिव्य ज्ञान की सहायता से शिष्य के भीतर अपने शक्ति को प्रविष्ट कराकर उसके हृदय में धर्म भाव को जागृत करा देते हैं मांत्री दीक्षा में मंडल अंकन घट घटस्थापन तथा देव आदि पूर्वक शिष्य के कालों में मंत्रोच्चारण किया जाता है रुद्रया का कथन है कि शाक्ति तथा सांभवी दीक्षा सद्यो मुक्ति प्रदायनी है शाक्ति चवी चा चाण सद्यो मुक्ति विधायक सिद्ध स्वशक्तिमालोक्यवल आशिषो निरुपयृता दीक्षा शाक्त पर अभिसधि विनाचार्य शिष्यरपी देशिकाग्रहण शिवता व्यक्ति कारिणी सिद्ध पुरुष किसी प्रकार के बाह्य उपायों का अवलंबन न कर केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से शिष्य के भीतर जो दिव्य ज्ञान का उदय करा देते हैं उसी को शाप्ती दीक्षा कहा जाता है संभवी दीक्षा में आचार्य तथा शिष्य के हृदय में दीक्षा प्रदान तथा ग्रहण करने का पहले से कोई संकल्प नहीं रहता है परस्पर के दर्शन मात्र से ही आचार्य के हृदय में सहसा करुणा उदित होकर शिष्य पर कृपा करने की उनकी इच्छा होती है एवं उसी से शिष्य के भीतर अद्वैय वस्तु का ज्ञानोदय होकर वह शिष्यत्व को स्वीकार करता है